भागवत महापुराण अष्ट स्कंधन अथकवशोध्याय बलिकाबाधा जानशोकुवाच सत्यम समीक्षाब्जवो नखेदुभि हतस्वधा दुतिरावृत्यत मरीचिश्रारिच बृहदस्रता स नंदनाद्यादेविन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया उसके नक्ष चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए उन्होंने मरीची आदि ऋषियों सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की वेदोपेदानी मानवता तर्क तर्केंग पुराणसंगता ये चा परे योग समीर दीपित ज्ञानाकर्म कलम वबंधिस्मरणुत स्वायं भुवं धाम गता अकर्मक वेद उपवेद तर्क इतिहास वेदांग और पुराण संहिताएँ जो ब्रह्मलोक में मृत्युमान होकर निवास करते हैं तथा तो जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं अथाग्रह प्रोर नमिताज विष्णु समर्च भगवान ब्रह्मा की बड़ी पवित्र है वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घपाद्य से पूजन किया प्रक्षालन किया पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमश पादावे जनम पवित्र तया नरेन्द्र सर भुन्य भुन्न भसी लोकत्रयं भगवतो भगवत विषदेव की खित के कमंडलू का वही जल वे स्वरूप भगवान के पांव पखड़ने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में पंडित हो गया जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है यह गंगा जी क्या है भगवान की मूर्तिमान उज्जवल की ब्रह्मादयोकनाथा स्वनाथा समाधि संक्षिप्त आत्मा जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की तो ये समर्पण सभ्य दिव्य गंधानुलेपन धूपये दीपय सुरक्षत कलांकुरैह सवनय शब्द महिमांकित नृत्यवादित गीत सह शख निस्व रही है उन लोगों ने जल उपहार माला दिव्य गंधों से भरे अंगराग सुगंधित धूप दीप खील अक्षत फल अंकुर भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र जय नृत्य बाजे गाजे गान एवं शंख और धुन्धुबी के शब्दों से भगवान की आराधना की जां भवानिक्ष राजेरी शब्द मनोजव विजयम दीक्षु सर्वासो महो महोसौ मखोषयत उस समय ऋक्षराज जाम भवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगल में विजय की घोषणा कर आए महिम सर्वां भृताम दृष्ट् त्रिपदभ्याज या भर तु रसुरा दीक्षित दत्यों ने देखा कि वामन जी ने तीन पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं वे तो कुछ कहेंगे नहीं इसलिए बहुत चिढ़ कर वे आपस में कहने लगे नवा अयम ब्रह्म बंधु विष्णु माया बिना प्रतीक्षण देव कार्यम चिकीर्षती अरे यह ब्राह्मण नहीं है यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है याच अनशत्रुना भट रूपिणा सर्वस्व नो हित भरतंड बरिषी जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया सत्य सत्तम से विशेषतह दीक्षित विशेषतः नानितम भाषितुम सत्यम ब्रह्मण्य यो तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते दसमा वधो धर्मो भरतू शुश्रू चनम चनायु जा बले रनु चरा ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डाले इससे हमारे स्वामी बली की सेवा भी होती है यो सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए तो बले राजन जातमन्यवः परीक्षित राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से सूल पट्टी आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े सानभ्य द्रव तो दृष्टानी कपानृपयालोचरा विष्णु प्रत्यसे परीक्षित जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया नंद सुनंदोथ जयो विजय प्रबलो बल कुमदाखस् कुमदा विश्वक्सेन पतराट जयंत सिद्धेवस्थ पुष्पतंतोथ सात सर्वे नागाजुत प्राणाच मुमते जगनुरा सुरी नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाख्य विश्वक्सेन गरुण जयंत श्रुतदेव पुष्पतंत और सात्वत ये सभी भगवान के पार्षद दस दस हजार हाथियों का बल रखते हैं वे असरों की सेना का संहार करने लगे अन्य महानांखान दृष्टा पुरुषानुचरे वार संभान काव्य काव्यसाप मनुस्मरण जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया हे विप्रचिते हे राहो हे नेता मा युद्यत नह कालो यम अर्थकिन उन्होंने विप्रचित राहु नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा भाइयों मेरी बात सुनो लड़ो मत वापस लौटाओ यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है या प्रभु सर्वभूता सुख दुखो बपत्त वर्ते पुमान। जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं तो यह उसकी शक्ति से बाहर है यो नो भवाज प्रागाजाम सगवान अद्यार्तते तद विपर जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं कालम नही जनह बल मंत्री बुद्धि दुर्ग मंत्र औषधि और सामाधि उपाय इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता भगवे निर्जिता बहुसोचरा हरे दैवे नुधि जित्वा नंदंति जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था तब तुम लोगों ने भगवान के इस पार्षद को कई बार जीत लिया था पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाथ कर रहे हैं एकतान्वय विजय श्यापो यदि दैव प्रती तस्मा कालम प्रतीक्षव जोनोध्वाय कल यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो श्री शो कुच पत्योगत्यदानव यूथ पा राट प्रवृति बबंध वारुण पारि बलिम सौत हनी उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की, की बात जानकर पक्षराज गरुण ने वरुण के पासों से बली को बांध दिया उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था हाहाकारो महानादस्यो सर्वतोदिशह सिरपत विष्णुनाम प्रभविष्णुनाम जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बली को इस प्रकार बंधवा दिया तब पृथ्वी आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे संबद्धम वारुण पास भगवान आहवा मन नष्ट्रियम शिवप्रज्ञ उदार यद्यपि बलि वरुण के पासों से मसी हुए थे उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी फिर भी उनकी बुद्धि निष्यात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे परीक्षित उस समय भगवान ने बलि से कहा पदा तृण दत्ता भूवेर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वातृतीयम उपकल्पय असुर तुमने मुझे पृथ्वी के तीन पग दिए थे दो पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली अब तीसरा पग पूरा करो यावत तपत्यसो गोभी यावद इंदो सहोडी यावत बरस्यस्तावती भूरियंत तब जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है और जहां तक बादल जाकर बसते हैं वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी पदे के पद ही के नामांतो भुरलो काम दिशोह स्वर्णों का, का ना पस्यस्ते समात्मना तुम्हारे देखते देखते मैंने अपने एक पर से पैर से भुरलोक शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से लोक नाप लिया है इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है प्रतिश्रुत मदास्तुस्ते निर्यसतेम निर्यम तस्मात गुरुनाचानुमोजित फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो वृथाम दूरे स्वर्ग पत्यथ दानेना हम विप्रलते जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है उसके सारे मनोरथ व्यस्थ होते हैं स्वर्ग की बात तो दूर रही उसे नरक में गिरना पड़ता है विप्रलब्धो ददाभेति त्वया हम चाढ़ना तद्दली का फलम भुगतम तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ तुमने मुझसे दूंगा दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक न रखभोगो श्रीमदभावते महापुराणे पारमहस्याम चहितायाम अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भाव बलिग्रहो नाम एककशोध्याय